भाइयों और बहनों ये थोड़ा मैंने समय दे लिया क्योंकि आज वही सिख भाई जो मेरे पास आए थे तो उस वक्त तो चार पांच आए थे आज भी ये को तो दिन भर में तो काफी आ गए लेकिन ये अकेले आए थे तो वो सरदार खड़ग सिंह उनके मंत्री है और उस वक्त तो उनका नाम देने का मैं भूल गया था उनका नाम है सरदार संतोख सिंह उन्होंने कहा कि कई लोग मुझको कहते हैं हिंदू ही कहते होंगे कोई शायद सिख भी कहें क्योंकि अनजान सिख कोई नहीं नीते हैं ऐसा तो है ही ग्रंथ साहब को भी न पहचाने ऐसी सीख तो देखने में नहीं आते है होने नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है वो तो मैंने पूछा नहीं कि वो कहा उनको लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ आपने गुरु अर्जुन देव की वानी तो सुनाई ठीक है होनी चाहिए लेकिन जो दशम गुरु साहब हो गए गुरु गोविंद सिंह उन्होंने अगर कोई तब्दीली कर दी है तो उसका क्या कहोगे तो वो तो जो पूछने वाले वो तो मेरे जैसे अनपढ़ होंगे मेरे जैसे मैं कहता हूं क्योंकि मुझको तो जो इतिहास सिखाया जाता है बचपन में वो कैसा सिखाया गया जाएगा तो उसमें तो ये ही समझा था गुरु गोविंद सिंह तो एक मुसलमानों के दुश्मन तो के हिस्से से पैदा हुए ये मेरा शिक्षण तो वो कोई सब का सब बूझ तो नहीं गया तो इसलिए पिछले मैंने पूछा जब ये ये ये भजन सुनाया तब तो ये कहते हैं उन्होंने वो कहा कि ऐसा मानने का कोई सबब नहीं कारण नहीं है क्योंकि दशम गुरु शायद ने भी वही चीज करीब करीब कही जो अर्जुन देव ने कही और पिछले गुरु नानक की तो बातें क्या करना था तो वो कहते हैं देहरा मस्जिद सोई पूजा व नमाज सोई ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण पूजा करता है तो एक कोई दूसरा भगवान को भोजता है और मुसलमान नमाज पढ़ता है तो कहते हैं को तो दोनों एक ही चीज है मानस सब है एक पीछे वो दूसरी लाइन है उसमें गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा कि सब सबे एक अनेक को प्रभाव है तो हम पीछे मान देते है कि हम सब अनेक है तो अनेकपन है वो एक दिल पर ऐसी ऐसा एक असर हो जाता है आप इतना इतनी बड़ी मजर से तो ये भी कहे कह सकूंगा मैं भी कहूंगा कि हम तो अनेक थे लेकिन वो कहते हैं कि वो मानवीय से को तो एक है पीछे उसमें एक व्यक्तिगत तो व्यक्ति तो करोड़ों रहे लेकिन वो वो वो स्वभाव से तो एक है एक बस मानव जात ये कहा जा सकता है इसलिए वो दिखा है उसे पीछे कहे कि देवता कहो अदेव कहो यक्ष कहो यक्ष गंधर्म कहो तुर्क कहो मुसलमान हिंदू वो सब न्यारे न्यारे ऐसा कहोगे ना तो वो गोविंद सिंह जी कहते हैं के देखत को तो अनेक भेष है उसका प्रभाव है बाकी वो भी एक ही है पीछे उसको तुर तो कहो कोई भी कहो एक बहन एक ए कान एक देह एक बाण अपमान पे मानी और तो पीछे बटाया है लड़के ने लिया है तो उसने भाग बाण से मानी बानी है, तो बाणी एक है जबान एक है और सब खाक मिल जाते हैं तो ऐसे भी एक है तो पीछे कहते हैं कि हवाओं के लिए बाद वो भी एक है और आतश वो भी एक है वो कोई कोई मुसलमान के लिए एक सूरज है और हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए दूसरा सूरज है सबके लिए एक ही एक है और वो कहते है आप वो भी एक पानी भी एक कोई गंगा बहती है तो गंगा नहीं कहती है कि खबरदार कोई तुरक है तो मेरा जल नहीं पी सकता है तो बादल में से जो जल आता है उसमें से तो गंगा बहती है तो बादल नहीं कहता है कि तो मैं आता हूँ तो वो मुसलमानों के लिए नहीं हूँ पारसियों के लिए नहीं हूँ मैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए हूँ तो नहीं यूनियन सरकार में वहाँ पड़े हैं तो वहाँ तो हिंदू के लिए हो तो हो नहीं सकता है वो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं और पीछे वो हाँ अगर उसको अभिक रखो कि वो पोशाक उसका निकाल लो तो पीछे वही चीज देखने लाएगी पीछे उसको कहो पुराण कहो कुरान कहो सब कुछ कहो लेकिन एक ही एक है उसको लिबास बना दिया अरबी का अरबी जबान में लिखा तो दुसे कहो उसको कुरान का कुरान है तो नागरी नागरिक में लिखा संस्कृत में लिखा और उसको पढ़ो इस तरह से उसको पढ़ो इस तरह से लिखी चीज तो एक ही है वो कहते हैं तो एक ऐसा कहकर वो खत्म करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह ने भी ऐसा ही सिखाया तो पीछे मैंने उनको पूछा तो लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा किया वो तो उसने कहा तो वो भी गलत बात है उसके लिए तो पीछे उन्होंने वो के गुरु गोविंद सिंह को तो अरबी भी जानते होंगे कुछ भी हो लेकिन उसमें उन्होंने सुनाया तो कोई किसी ने पूछा होगा उनको कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं आपको बेटे ने कहा वो वो था उसको बताया कि वो वो उनके दूसरे जो थे लड़ने वाले थे तो, तो लड़ते थे तो मुसलमानों के साथ लेकिन उनका हास एक शिवक था। उनको तो सिखाया दिया था वो समझ गया था आखिर में आदमी को तो समझता है अपनी दिमाग के मुताबिक एक समझ लेता है कि अब मेरे लिए वो सब हुक्म मिल गया दूसरा बेटा मुझको इतना ही मिला तो उनको तो सिखाया था तो जब लड़ाई होती थी तो उसमें तो सिख मरेंगे मुसलमान भी मरेंगे और बाद को जख्मी हो जाएंगे लेकिन जिंदा पड़े तो वो तो सबको पानी देने का काम करता था तो उसने मुसलमानों को भी पानी पिलाया हिंदुओं को पानी वो सिखों को भी पानी पिलाया तो वो जो डरने वाले थे वो कहते हैं हमको तो ये सिखाया कि मारो मुसलमानों को तो आप तो क्या करते हैं तो क्योंकि भाई मुझको तो गुरु महाराज ने ऐसे सिखाया है कि तेजेर नसीक न कोई मुसलमान है न कोई सिख है न कोई हिंदू है न कुछ भी है सब सब इंसान है और उसके हाजिर पानी की है तो उसको तो उसको पानी देना है ऐसे नहीं कह सकता है कि मेरा मुझको रोकन तो मिला है कि हिंदू है वो जख्मी हो गया तो उसको तो उसको मरम पट्टी भी लगा दो लेकिन मुसलमान उसको लड़ो ऐसा वो तो इसमें वो भजन में तो वो नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु साहब ने ये कहा मैंने जब पूछा उनको कि ये क्या तब भी शेर मुसलमानों के साथ लड़े तो सही तो उसने कहा हैं, तो वो तो जो इंसान इंसाफ की राय को छोड़ देता है तो सच्चा कौन है तो वो कहते हैं हैं कि आप लोग क्यों बुधपुर हिंदू आप भी कहते हैं कि बुधपुरशी चीज से मैं भी कहता हूं तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि वो तो बुरी चीज तो है लेकिन वो बुरी चीज है वो क्या वो नहीं कि जो एक, एक शिवालय में जाकर हिंदू वो तो महादेव का का लिंग है उसको पूजा करता है वो उस लिंग के मार्फत महादेव को लिखता है वो एक खुला जिसको आप देखते हैं और निरंजन निराकार की शक्ल में वो एक हिंदू है वो इसके वो देखता है लेकिन एक ही चीज है एक ही खुदा को भजता है वो बुक पर तो तो मिल जाता है इसलिए उन्होंने कहा और सब उनकी जो शागि थे उनको कि अगर मैं लड़ रहा हूँ तो आज कह तो, तो अच्छा मुसलमानों के साथ लड़ता हूँ लेकिन ये बात सची नहीं <coughs> मुसलमानों से आज अपना मजहब को छोड़ दिया है और इसलिए उनके साथ लड़ता हूँ और वो कहते हैं उनका अवतारी पुरुष थे तो वो तो निर्णित थे उनको एक मेरा और दूसरा तेरा ऐसा तो था नहीं लेकिन हाँ वो किरपान तो रखते थे लड़ाई तो करते थे उसमें कोई शक नहीं तो कोई सिख दावा करे कि नहीं हम तो अहिंसक तो तो है तो तो गलत बात होगी लेकिन वो कृपाण है क्योंकि मैं तो मजाक कर रहा था कि आपके पास कृपाण है तो विशद मेरे जैसा आदमी तो डर जाएगा कि कृपाण है तो क्या होगा तो उसने कहा कि कृपाण इसके लिए नहीं है वो तो, तो मजाक करते हो ठीक लेकिन गुरुओं ने, ने ये सिखाया है किरपान है तो रक्षा के लिए है वो रक्षा तो किसकी जो मासूम है उसकी रक्षा जो जालीम है और दूसरों को तंग करता है उस जालीम के साथ लड़ने के लिए वो कृपाण है किरपान नहीं है शब्द है कि बुढ़ों को काटने के लिए बच्चों को काटने के औरतों को काटने के जो निर्दोष बेगुनाह की है उसको काटने के लिए कृपाण का वो काम नहीं कृपान तो है बिल्कुल जो गुन्गार है और उसने साबित हो गया कि ये तो गुन्गार है पिछले वो मुसलमान हो कोई भी हो शीख चुना सिख के पेट में भी वो कृपाण चला जाएगा बाकी कृपान जिस तरह से आज खुलता है वो तो जाहिरत है और ऐसे लोगों के पास से तो कृपाण बिल्कुल छीन जाए तो कोई गुनाह नहीं माना जाएगा वो, वो उन्होंने हक छोड़ दिया एक भी सीख ने कृपाण का दुरुपयोग कर लिया तब से वो कृपाण उसके पास फूट गया तो ये सब सुनकर वो बहुत खुश हुआ तो ये भचन तो मैंने लिखवा दिया और मैंने सोचा कि आज आपको इतना तो खेलूं लेकिन इतने में सारा का सारा वकत तो नहीं दे देना चाहता था काफी तो दिया लेकिन दूसरी बात तो मुझको करना ही है कि आज मेरा, मेरी तो जन्म तिथि है तो जन्म तिथि के रोज मेरी जन्म तिथि में तो ऐसे तो मनाता ही नहीं हूं का करो? चरखा चलाऊं, ईश्वर का भजन करो ये जन्म तिथि सच्ची मेरे तो, वो तो आज भी किया वर्कियों ने भी मेरे साथ किया लेकिन इतने लोग आ गए और आज तो ध्यान आपकी ब्रेजों में तो बड़े बड़े लोग रहते हैं तो बड़ी सियाम के चीन के अमेरिका के उसे मूर्खों से शब्द तो में तो भूल जाता हूं तो उन लोगों के जो खास एल्की थे वो भी आ गई मुझको मुबारक देने मुबारकबादी देने के लिए तो हमारे गवर्नर जनरल साहेब है उनके बीबी साहेब आए उनकी लड़की है, है। जिनको मैं मिला हूं तो उन्होंने भी भेज दिया तार अलग अलग जगह से आ गई और सब कहते हैं कि जिंदा रहो कोई यदि लिखते हैं कि 120 बीस वर्ष तक जिंदा रहो वो वहां से वो भी भेज लेते हैं कितना नाम मैं आपको तुम तो उसको तो याद भी नहीं रहेगा उन लोगों को मैं खत भी भेज दे सकता हूँ मेरे पास समय कहाँ है लेकिन मैंने उनको क्या कहा वो तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप मुझको मुबारकबादी देने के लिए आए हैं कि मेरे साथ आप रोने के लिए आए हैं मुबारकबादी क्या चीज है मुझको वो वो जो पंजाबी ताराज हो गए हैं उन्होंने फूल भेजा दूसरी कैंप से वो आशीट लोगों ने फूल भेजा तो मैंने कहा कि मुझको फूल क्यों भेजे उसको तो जुटिया मैंने क्या किया है उनका मैंने कोई आंख में से जो पानी निकलता है उसको तो बुझा तो नहीं सका मेरा पेशा तो वो है कि कोई रोते हैं तो उसका रोना बंद कर देना रोला क्या भातुर बनो तो लेकिन आज मैं किसको किस, किस मुंह से कहूं कि बंद करो मेरे पास कुछ है तो नहीं तब पीछे दूसरे मुझको कहते हैं तो मैं उनको कहता था वो तो हंसकर ही कह सकता था क्योंकि वो तो आए हैं बेचारे मुबारकबादी देने के लिए फूल लाते हैं कोई मुझको हरिजनों के लिए पैसा देते दे दे हैं तो उनको मैं क्या सुनाऊं लेकिन तो भी मैंने सुनाया तो सही कि मेरे लिए तो वो आप ये है मातम मना रहे क्योंकि तो मेरे लिए तो मातम है मैं क्यों आज तक जिंदा पर आहूं वो मुझको तो आश्चर्य लगता है मुझको शर्म लगती है वो ही शख्स में हूं कि जो एक कल एक एक चीज निकाल देता है जबान से तो ऐसे करो तो करोगे लोग करने वाले थे आज मेरी जबान तो बंद हो गई मैं कहूं तो सही कि ऐसा करो तो कैसे कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम तो बस बिल्कुल हिंदुस्तान में हिंदू को ही रहने देंगे और बाकी किसी को रहने की जगह ही नहीं है आज तो ठीक है तो मुसलमानों को मार डालेंगे लेकिन कल पीछे क्या करेंगे उसका कौन पता है पीछे पारसी का क्या होगा ख्रिस्तीयों को क्या होगा और पीछे को कि अंग्रेजों का अंग्रेजों का भी क्या होगा क्योंकि वो भी तो ख्रिस्ती है आखिर में वो भी तो क्राइस्ट को मानते वो हिंदू थोड़े हैं और आज तो हमारे दिल बिल में कहा रहा है हमारे पास ऐसे मुसलमान पड़े हैं कि जो हमारे ही हैं आज उनको भी मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं तो मैं तो यही कहू कि क्योंकि मैं तो ऐसे बना नहीं हूं मैंने तो वही पेशा किया आया तब से कि हिंदू मुसलमान सब एक बन जाओ धर्म से एक नहीं लेकिन हम साथ मिलकर भाई भाई होकर लेकिन नहीं आज तो हम एक दूसरों को दुश्मन की नजर से देखते हैं, और दे, वो भी भी कैसे कि ये मुसलमान पैदा हुआ है, कैसा भी शरीफ हो कोई शरीफ हो ही नहीं सकता है मुझको देखते हैं करे कोई मुसलमान वो तो शरीफ हो सकता है वो तो हमेशा सबके सप सब नालायक ही रहते हैं ऐसा ऐसा अनजान पर जब हिंदुस्तान में फैल गया है तो उसमें मेरे लिए जगह कहाँ है और मैं इसमें जिंदा रहकर क्या करूंगा तो आज तो मेरे पास से तो 125 सौ बरस भी छूट गए, 100 सौ बरस भी छूट गए, और 90 बरस भी छूट गए, और ये नवास नवासी वर्ष की पर तुम्हें पहुंच तो जाता हूं लेकिन वो मुझको चुपता है क्यों तू जाता है पहुंचा ये तो उसको थोड़ी सी खांसी होती है और तो खांसी से तो चला जा इसलिए मैंने उन लोगों को कहा कि ये क्या सब ये धमाल मचाना था मुबारकबादी क्यों देना था क्यों क्यों ले सकता है क्यों तो हजम कैसे कर सकता है वो मुबारकबादी इसी हम आज बन गए हैं और मैं तो आप लोगों को सबको जुम्म मुझको समझ जाते हैं और मुझको समझने वाले काफी पड़े हैं तो मैं कहूँगा कि हम ये हैवानियत को छोड़ दें वो नहीं उसको तो कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में मुसलमान क्या करते हैं और क्या मार डाले हिंदू को ठीक मारे मारने से कोई बड़े थोड़े होते हैं वो जाहिल होते हैं हैवान हो जाते हैं तो क्या मैं उसका मुकाबला करूँ हैवान बन जाऊं मैं जड़ बन जाऊ पशु बन मैं तो साफ इंकार करूंगा और मैं तो आपसे भी कहूंगा कि साफ आप इनकार करें करें सचमुच मेरा ज, मेरी जन्मतिथि को आप मनाने वाले हैं तो आपका तो धर्म ये हो जाता है कि चलो अब से तो हम किसी को वो दीवाना बनने नहीं देंगे उनको कहेंगे हमारा दिल में अगर कोई ऐसा गुस्सा है तो हम उसको निकाल देंगे और कुछ भी है तो हुकूमत को जाकर कहेंगे कि के भाई इसका करो फैसला नहीं फैसला होगा तो पीछे हम परेशान हो जाएंगे वो मैं समझ सकूंगा लेकिन हम अपने हाथों में तो पीछे जैने में जैसा मैंने सुना है वो तो ऐसे तो हम कभी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैं आपको वो चीज भी कहना चाहता था अभी अगर कुछ है अभी मैं नहीं कहूँगा मेरे पास कहने का तो बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने वो लिख भी लिया लेकिन आज तो वो दो कर मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि दूसरा भी तुम तो मुझको कहना है वो कहना शुरू कर तो बहुत समय चला जाएगा इतनी चीज़ अगर आप याद रख सकते हैं तो मैं समझूंगा कि आज का तो काम हमने ठीक किया बस